सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार चेन्नई के एक रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर ने जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहा, तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनके सारे सर्टिफिकेट्स खो गए हैं उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को सर्टिफिकेट्स की डुप्लीकेट कॉपी के लिए फीस सहित अप्लाई किया पर आठ महीने तक भी उन्हें उनके सर्टिफिकेट नहीं मिले तंग आकर उन्होंने डायरेक्ट्रेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को एक आर अपील भेजी की उनकी अप्लीकेशन आरोप अब तक कितनी कार्रवाई हुई है और आप ये जानकर बिल्कुल हैरान मत होइए। है। अपील दायर करने की देर भर थी कि उन्हें उनके सर्टिफिकेट्स डिपार्टमेंट द्वारा घर पर खुद भेज दिए गए अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट